बहार की शहजादी एक वक्त का किस्सा है कि चांद का देव जिसका नाम था मुनारो वो चांद की बंजर जमीन पर टहल रहा था जब उसे अचानक नज़र आई जमीन की बहुत खूबसूरत औरत देव जिसका नाम था ब्लूला मुनारो को फौरन ही उससे मोहब्बत हो गई और उसने उसने कहा कि पेशकश करने का फैसला किया वो चांद से कूदा और जमीन पर उतरा। उसने उसके सामने घुटने देखे। एक दरख को एक फूल की तरह पकड़े हुए उसने उसके लिए अपनी मोहब्बत का इशार किया। ब्लूला उससे बहुत मुतासिर हुई। वो मुस्कुराई। मुनारो ने उसका दिल जीत लिया था। मुनारो ने उसके लिए एक शानदार महल तामीर किया एक बहुत ब جلد ہی منارو اور بلولا کے ایک بچی پیدا ہوئی وہ دیو فقیر جو اسے دعا دینے آیا تھا اس نے اسے کہا او بہاروں کی شہزادی ہوگی وہ سبھی جھیلوں اور دریاؤں پر حکومت کرے گی میں اس کا نام رکھتا ہوں شہزادی بہار بلولا اور منارو بہت خوش تھے جب خوبصورت شہزادی بہار بڑی ہوئی بہت سے نکاہ کہ کے طلبگار اس کی تعریفوں کے نقب میں گانے آئے के महल की खिड़की के नीचे, पर उसने उनमें से किसी को तवज्जो नहीं दी। वो इतनी खुश थी अपनी प्यारे से महल में रहते हुए, अपनी प्यारी अम्मी के साथ, कि उसे किसी भी ने कहा कि तलपगारों की परवाह नहीं थी। कोई भी बेटी अपनी अम्मी से इतना मोहब्बत नहीं करती होगी, जितनी मोहब्बत शहजादी बाहर अपनी अम جب شہزادی بہار نے اسی دیکھا، وہ حیرت زدہ تھی کیونکہ سولارس سچ مچ بہت خوبصورت تھا۔ واہ، وہ کتنا خوبصورت ہے۔ کیسی ہو تم خوبصورت شہزادی بہار؟ میرا نام ہے سولارس اور میں تمہارے پاس آیا ہوں تمہارا ہاتھ نکاح میں مانگنے کے لیے مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ شہزادی بہار فارن ہی مایوس ہو گئی۔ اے طاقتور سولارس، تم اتنے خوبصورت اور شاندار ہو۔ मुझे भी तुमसे मोहब्बत हो गई है पर मैं अपनी अम्मी को नहीं छोड़ सकती क्योंकि मैं उनसे किसी भी चीज से ज्यादा मोहब्बत करती हूँ मुझे मुआवज करना मायूस होकर सोलारिस चला गया अगले दिन जब सूरज उगा सोलारिस दोबारा महल पर आया और फिर से शहजादी बहार को पुकारा ओह खूबसूरत शहजादी बहार आ � ओ सोलारिस मैं तुम्हें देखकर कितनी खुश हुई हूं और मैं भी तुम्हें देखकर बहुत खुश हुआ हूं शहजादी और तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हें भुला पाना मेरे लिए नामुमकिन है मैं बस तुमसे दूर रह ही नहीं सकता मैं तुम्हारी अम्मी की तरफ तुम्हारी मोहब्बत को समझता हूं इसलिए मैं एक और तजवीज लेकर आया हूं और वह तजवीज क्या है निकाह करो मुझसे मेरे साथ मेरी सल्तनत में आओ हर साल मेरे साथ नौ महीने रहो और बाकी के तीन महीने तुम अपनी अम्मी के साथ वापस आ सकती हो उनके साथ रहने के लिए शहजादी बहार मुस्कुराई क्योंकि उसे शहजादे सोलारिस की तजबीस काफी पसंद आई वो राजी हो गई और फौरन ही निकाह हुआ निकाह के बाद उसने अपने वालिदैन को अलविदा कही और सोलारिस के साथ चली गई निकाह के कुछ दिन बाद मुनारो ब्लूला के पास गया ए मेरे लिए वक्त हो गया है मैं अपनी सल्तनत में वापस जाऊं अपने लोगों की देखभाल करने पर मेरा क्या होगा क्या मुझे यहां बिल्कुल तन्हा रहना होगा आजीजा मैंने हमेशा तुमसे कहा है कि मेरे साथ आओ पर तुम ऐसा नहीं करती तुम अपने महल को छोड़ना ही नहीं चाहती यही वजह है कि मैंने इसकी तामीर की य उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और मुनारो चला गया। उसके बाद ब्लूला और भी ज्यादा तनहा हो गई। महीने गुसर गए और एक दिन इस मायूसी से तंग आकर ब्लूला ने फैसला किया कि वो सैर करने जाएगी जंगल में उस बड़े दरिया के पार इससे बेखबर कि, कि क्रिस्टल जो बर्फ की क्रिस्टल जो बर्फ की दीय तुम कौन हो? मैं क्रिस्टल हूँ, बर्फ की देव, और मैं यहां तुम पर फतह पाने आई हूँ। जम जाओ। फौरन ही ब्लूला बर्फ से ढक गई और जम गई। जमीन अब मेरी है। <laughs> और जल्द ही पूरी जमीन बर्फ से ढक गई, तरियाँ जम गया, फूल हायब हो गए और जानवर ठिठुरने लगे। منارو کو اسکی کے اطلاع ملی اس کے ایک وزیر کے ذریعے اس نے فوراً اپنے وزیر سے کہا کہ وہ سولارس سے ایک ملاقات کا انتظام کری. حضور، آپ کو کر سولارس سے ملنا چاہیے تاکہ کرسٹل کو آپ کے ملاقات کا علم نہ ہو اگر اسے خبر ہوگی تو وہ آپ کے خلاف اس روکنے کی ترقیب نکالے گی hmm, نے صحیح کہا، پھر کیا مشورہ دیتے ہو؟ تانشمند وزیر نے ایک ترقیب پیش کی جس سے منارو بہت متاثر ہوا بہاتندہ میں یہی کروں گا بعد میں اس دن منارو نے چاند کو کھسکایا اور اسے سورج اور زمین کے بیچو بیچ رکھ دیا اس سے ایک لگا اور زمین پر اندھیرہ ہو گیا منارو نے شہزادی بہار اور سولارس سے آدھی راستے میں ملاخات کی اور انہیں ہر بات سمجھائی شہزادی بہار یہ سن کر کانپ گئی امی अपनी बीवी को इतना जता देकर सोलारिस बहुत गुस्से में आ गया मैं अपने गुस्से से क्रिस्टल को पिघला दूंगा मोनारो, रास्ते से हट जाओ मुनारो ने सिर हिलाया और रास्ते से हट गया सोलारिस ने अपना गुस्सा क्रिस्टल पर नासिल कर दिया और जल्द ही सारी बर्फ पिघलने लगी यह क्या हो रहा है सारी बर्फ क्यों पिघल रही है सूरज की किरणें उसके लिए बहुत ज्यादा ताकतवर थी वो फॉरेन समझ गई कि वो सोलारिस था। ठीक है, ठीक है। रुको। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक कि तुम ब्लूला को आजाद नहीं कर देती। मैं उसे आजाद कर दूंगी, पर मेरी एक शर्त है। मेरे ख्याल से तुम समझी नहीं। या तो तुम उसे आजाद करो या मैं तुम्हें पूरी तरह बिगला दूंगा। मुझे कोई श मुझे पिघलाने से पूरी जमीन पर कई सैलाब आ जाएंगे उसे ठीक करने में तुम्हें कई युग लग जाएंगे सोलारिस सकते में आ गया वो सही है हम उसे नहीं पिघला सकते उससे पूछो कि उसकी शर्त क्या है सोलारिस गुस्से में आग बबूला हो गया ठीक है तुम्हारी शर्त क्या है मैं फिलहाल चली जाऊंगी اگر ہر سال جب شہزادی بہار تمہارے پاس واپس آئے گی تو مجھے زمین پر اپنی حکومت چاہیے ان پورے نو مہینوں کے لیے یہ بیتو کی بات ہے نو مہینے جمی ہوئی تھنڈک زمین کو نقصان پہنچائے گی اور جب میں یہاں واپس آؤں تو میرے لیے دینے کو کیا رہ جائےگا گا نے کچھ دیر سوچا اور کہا ٹھیک ہے پر سات مہینے تمہارے خیال سے ہمارا ابھی پیدا ہوا بیٹا مانسون اپنے سفر کہاں جائےگا हमने फैसला किया है कि उसे उसके नानी के महल में तीन महीने के लिए भेजा जाएगा ताकि वो जमीन की बाबत सब सीख सके और बारिश बरसा सके। अहो चलो भी अब एक बच्चा? वो कोई मामूली बच्चा नहीं है। वो सोलारिस और शहजादी बहार का बेटा है। ब्ला ब्ला ब्ला ठीक है। चार महीने इससे कम नहीं। दो। चा� पर चानीमन मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ मैं जानती हूँ पर मेरी अम्मी वहाँ सच में एक बुद्ध बनी खड़ी है तीन महीने तुम ही हर साल तीन महीने मिलेंगे ये लो या दफा हो जाओ ठीक है अब मैं तुम सबसे अगले साल मिलूँगी ये कहते हुए वो एक सर्द हवा की महीन लकीर बनकर गायब हो गई और चली गई शहजा� जैसे ही उसने घास पर पांव रखा, बर्फ गायब हो गई, दरिया फिर से बहने लगा, तरखतों पर फल लगे थे और जानवर खुश थे, जमीन बहुत खूबसूरत लगने लगी, लूला के ऊपर से बर्फ की तह गायब हो गई और वो एक दफा फिर से आजाद हो गई। अमी, बाहर मेरी बच्ची तो मेरी लिए आई? दोनों एक दूसरे को ग मेरे शाहर और मेरे दामाद ने सही किया जब मैं फंस गई थी। मैं इतनी होश किस्मत हूँ और फिक्र मत करो। जहां तक क्रिस्टल का सवाल है, मैं उसे तीन महीने तक सह सहलूंगी। तुम मुझे कोई अच्छी खबर देने वाली थी ना बताओ? अमी, मैंने एक बेटे को जना है और वो अब बारिश का देव होगा। हमने उसका नाम र اوہ یہ تو بہت امدہ ہوگا مجھے بہت خوشی ہے میری بچی اور اس طرح یہ سب چلا ہر سال شہزادی بہار تین مہینے کے لیے بلولا سے ملنے آتی اور زمین کھل جاتی پھر سولاری ساتا اسے اپنی سلطنت میں واپس لے جانے کے لیے اور اپنی ساتھ بول زمین پر گرمی کا موسم مان سن اپنی نانی سے ملنے اور اس کے ساتھ رہتا تین مہینے اس وقت زمین پر سب جگہ بارش اور پھر جب وہ چلا جاتا پریسٹالاتی اپنے سات سردیاں لیے آخری تین مہینوں کے لیے اور جہاں تک بلولا کا سوال ہے اس نے سب موسموں کو محبت سے خبول کیا اور اس کی نیچے سب نے مل کر زمین کو خوشحال کیا